रवि जी में यह क्या पर की आत्मनियामक्रदहो बाह्यो नियामकंप्यी परम थोड़ा आप ये अकार का उच्चारण ये सबको और थोड़ा स्पष्ट करेंगे जैसे किमो ज्ञान मत परम अगर अकार वह नहीं रहेगा हो गया किम ज्ञान अतः परम तो अज्ञान के स्थान पर बिल्कुल ज्ञान हो जाता है ये उच्चारण को और थोड़ा देख करके धीरे धीरे शुद्ध करेंगे हाँ बोलिए आप जी अच्छा सत्य जी आप और कुछ लोग दूसरा याद किए क्या अच्छा ये रवि जी और कुछ श्लोक याद किए हैं नहीं बोलिए आप माता जी बोलिए आत्माियामक देहो बाह्यो नियम येपरमो अच्छा विषयान ये उन्नीसवा श्लोक देखेंगे वैलक्षण्यम ये अन्यद में क्या सूत्र लगा अन्य कहा का रूप हो है प्रत्मा? इसमें क्या सूत्र लगा अन्य आ गया सफार को दकार गया। तकार को जलाम दर्शन कहा जायेगा पंचमी सर्व नाम स्थान होने से सर्वनाम स्थान होने से तकारा आ जाएगा दत्मा दत्मा अद उसको शुभ हो जाता है पंच पंच कौन कौन है दत्रा, दत्रा, अन्या, अन्या, ये पांच को तो। अद्वादेश हो जाएगा अद का बचेगा अर्थ बैलक्षण्य माह वैलक्षण्य का विग्रह कैसे कहेंगे इति वैलक्षण्यम ओ ठीक है विलक्षण कैसे होगा? हो विधल यस्य, इति लक्षण ये भावो तैलक्षण्यं ठीक है आत्मा शुचि देहो मचि तयक्यं प्रपश्यक्यं प्रश्य मत पिम ज्ञान मत पान मै पुण्यो देहो शुचि तयक्यं किम मत आत्मा हा हा जैसे है जैसे देह मंसमय अशुचि तय ऐक्य प्रप्यती अतः परम पर आत्मा ज्ञानमय ज्ञानम अर्थत ज्ञान प्रचुर मयट प्रत्यय ये सब्तमें विचाराता है तो मयट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है अन्नमय कोष अन्न का विकार तो यहाँ ज्ञानमय ये कोई आत्माकार नहीं है इसलिए ज्ञान रूप ही है ज्ञान स्वरूप है और पुण्य पुण्य अर्थात शुद्ध शुद्ध अर्थात मलरहित धर्मा धर्मा इत्यादि ये सब मल रहता और देह देह मो मे मांस का प्रचुर पार्थिव देह स्थूल देह मंस प्रचुर अशुचि अशुचि अर्थात अववित्र दुर्गन्धमय तय तो ऐक्य प्रकाश्यंती अतः परं अज्ञान की टीका आत्मा ज्ञानमयः ज्ञानमयः प्रकाशरूपः प्रकाशरूपः प्रकाश रूप अर्थ प्रकाश स्वरूप ज्ञान ज्ञान प्रकाश तो जैसे प्रकाश वस्तुओं को सूचित कर देता है इसी प्रकार की ज्ञान भी वस्तुओं को सूचित करता है तो हमको घट ज्ञान हुआ ये घट आकार अंत ये वस्तु को प्रकाश किया तो इसी प्रकार की ये जो आत्मा ज्ञान है वो वास्तविक घट को सीधा प्रकाश करेगा वो किसको प्रकाश करेगा अंत करण वृत्ति को प्रकाश करेगा इसलिए वो ज्ञानमय प्रकाश रूप।, तो रूप है, वो सीधा वस्तु को प्रकाश नहीं करेगा मतलब विषय को वृत्ति ज्ञान को ही प्रकाश करेगा तो क्योंकि ज्ञानमय है प्रकाश रूप है निर्विकार है अतएव पुण्य है शुद्ध इसमें कोई विकारी नहीं है ज्ञान रूप है उसमें कोई पुण्य होगा पुण्य का अर्थ यहाँ जो धर्म अर्थ नहीं है पुण्य का अर्थ है शुद्ध और देहस्तु मांसादि विकारवान मांसादि आदि आदि कहने से और ये सब जितना स्नायु मज्जा ये सब विकारवान, विकारवन अतएव अशुचि, इसलिए ये अशुचि है देह असूचि है जितना भी अमृत जलाभ्याम जितना भी इसका शुद्ध करे फिर अगला दिन वही हो जाएगा सूची और उसके अंदर में जो भरा हुआ है वो तो और छुड़िए इसलिए कहते हैं ना मतलब ये शरीर को देखना है तो क्या करना है चमड़ा के साथ नहीं देखना है चमड़ा को उतार करके देखना है चमड़ा को उतारने से कैसे दिखेगा शरीर जैस वैसे मन में कल्पना कर सकते हैं कि चमड़ा को उतारने से जैसे दिखेगा शरीर वास्तविक वही है इसलिए कहते ना ये सौंदर्य कितना है कितने चमड़ा तक तो है उतार दीजिए चमड़ा को जो दिखेगा वही वास्तविक चीज है ए आत्मनः स्थूल स्थल देहादि वैलक्षण्यम भवति बहती अर्थात इस श्लोक के द्वारा पूर्व श्लोक में आम, देह को करके सूक्ष्म देह को कहा गया था आत्मा विनको हेको देव बहुधीरा पृथ कहा गया था सप्तश श्लोक में तो देह से वहाँ सूक्ष्म शरीर कहा गया था अभी ये श्लोक में कहते हैं कि स्थूल देह से भी आत्मा भिन्न है भवति श्लोकन इस श्लोक से क्यों आत्मा स्थूल देह से भिन्न हो गया कि वैलक्षण्य दुर्दलक्षण देता वैलक्षण्य उतम होती उतम कथित दोनों का स्वरूप अलग अलग है देह मांसादि विकार स्वरूप हो गया और आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गया स्वरूप तो ही इनका भिन्न भिन्न होने से एक स्थल देह से भी भिन्न है तो यहम इत्यादि पूर्ववत पूर्व जैसा पूर्व में जैसा कहा गया था ऐसे अतः परम अज्ञान इससे तो, मतलब परमर्था परम श्रेष्ठम बड़ा इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है अर्थात ये आक्षेप अर्थ में तमह तो प्रकाश में जो समन्वय देखेगा एक मानेगा उससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा इसी प्रकार स्थूल देह और आत्मा इन दोनों में इतने बड़ा मतलब व्यवधान है विलक्षणता है तो इसको भी जो एक मान लेते हैं दोनों को तो इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है आक्षेप अर्थ में अर्थात ये सबसे बड़ा अज्ञान है देहों के साथ आदत में करना ये सबसे बड़ा अध्यान है ये श्लोक उच्चारण करेंगे ज्ञान देहो तयो एकं मयाह मसीम ज्ञानम ज्ञान आगे वैलक्षण्यारम आह इसमें समास कैसे कहते हैं है वैलक्षण्यम आगे हाँ अन्य वैलक्षण्यम ये वैलक्षण्यारम जैसे अन्य ग्राम ग्रामांतरम इसी प्रकार की अन्य वैलक्षण्यम तो वैलक्षण्यारम किस सूत्र से समास होगा मयूर मयूर व्यंसका समाज प्रकरण का अंतिम सूत्र है वैलक्षण्यारम अर्थात अन्द वैलक्षण्य उच्यते कहते हैं आत्मा स्वच्छो आत्माशक स्वच्छु देहस्तामस उच्य सेमस उच्य से कि मत पिम जान मत पकाशक स्वच्छ देहस्तामस उच्य से किमा आत्मा स्वच्छ देहस्तामस उच्य से तय प्रपश्यत्मा प्रकाशक पूर्वश्लोक में कहा आत्मा ज्ञानमय रटीका में ज्ञानमय का अर्थ का प्रकाश रूप कि आत्मा प्रकाशक प्रकाश रूप होना न और प्रकाशक अलग अलग कहते हैं जो प्रकाशक होगा वो प्रकाश रूप होगा ना अंधकार रूप होगा प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश अर्थ से आ जाता है प्रकाश प्रकाश रूप हुआ अर्थात तो प्रकाश कर देगा प्रकाशक हो जाएगा फिर भी कहते हैं क्यों कहते तो उसका स्वरूप हमारा अंदर में इतना बैठ जाए उसका स्वरूप हमारे अंदर में बैठ जाए अर्थात तो उसका स्वरूप किसका स्वरूप आत्मा का स्वरूप हमारे अंदर बैठ जाए ये कहा बैठेगा ये संस्कार अंतकरण वास्तविक बद्ध और मुक्त ये आत्मा होता है ना अंतकरण होता है तो ये अंतकरण में संस्कार बैठ जाए बार बार उसी बात को कहेंगे तो वही हम शुद्ध रूप है प्रकाश रूप है इस प्रकार की बार बार कहा जाएगा आत्मा प्रकाशक प्रकाशक क्यों स्वच्छ तो ऊपर में कह दिया था पुण्य पुण्य का तो शुद्ध शुद्ध का मल रहित यही मल मल रहते ये स्वच्छ यहाँ फिर वही बात कहा जाता है आत्मा प्रकाशक स्वच्छ हरदेहतामस उचित है ये पंचीकृत पंचमहाभूत से ये बनेगा सूर्य शरीर बनेगा तो पंचीकृत पंच महाभूत ये तामसंश से अधिक तो होने से देह तामस उचित है शरीर तादात्म्य अधिक होने से मतलब तामसिकता अधिक होने से शरीर तादात्म्य अधिक देह अच्छा टीका में आत्मा स्वयं प्रकाश तो प्रकाश को कह दिया गया तो इसका अर्थ आरंभ करते हैं स्वयं प्रकाश पूर्व श्लोक में कहा गया था ज्ञान में अर्था प्रकाश रूप अर्था स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश है सन स्वयं प्रकाश होता हुआ सूर्यादिवत अन्य सर्व प्रकाश को जैसे सूर्य प्रकाशमान है तभी अन्य का प्रकाश करता है अत तो एव स्वच्छ इसलिए आत्मा स्वच्छ है स्वच्छ क्यों है कहते स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश से दूसरो को प्रकाश करवाए प्रकाश्य गुण दोष संबंध शून्य इत्यर्थ हा तो इसको स्वच्छ भी कह दिया गया तो स्वच्छ क्यों कहते हैं प्रकाश्य गुण दोष संबंध शून्य जैसे सूर्य सूर्य के लिए प्रकाश्य सूर्य के लिए प्रकाश गंगा जी होंगे ना ये जो गंदे नाली वो भी होंगे सब होंगे किंतु प्रकाश्य का जो गुण और दोष ये प्रकाश केगा नहीं आएगा इसको कहते हैं प्रकाश्य गुण दोष संबंध शून्य अभी इसका समास देखेंगे प्रकाश गुण गुण गुण दोष को ध्वध कर लेंगे तो क्या कहेंगे गुणस्य इति गुण दोषो आगे ना पूर्व में रह गया प्रकाश प्रकाशदोष प्रकाशदोष दो एक वचन वह वचन कहते प्रकाश्य गुण दोषो तो प्रकाश दोषो प्रकाश्य गुण दोष आगे तय संबंध ठीक है आगे शून्य तस्मत शून्य संबंध शून्य ठीक तर है गुण दोषो आगे तय संबंध इसको कहते हैं, ये प्रकाश्य गुण दोष संबंध शून्य क्यों है कहते हैं आत्मा असंगो ही अयम पुरुषः ये श्रुति है बृहधारण बृहधारण्य सूची का चार तीन पंद्री मंत्र संख्या है स वस एक रि दृष्टव पुण्य प्रति प्रति आद्रवती स्वप्नाताय तो, स तत्र यंचित पश्यतिगतस्ते नव असंगो हि अयरूष इस प्रकार मंत्र है तो वहां कहते हैं कि स एष ऐस अर्थात आत्मा एतस्मिन् संप्रसादे संप्रसादे अर्थात संप्रसाद शब्द का अर्थ होता सुसुप्ति तो यहाँ सुसुति शब्द से अर्थात सुसुप्ति संप्रसादे रत्वा चरित्वा पुण्यम च पापम च दृष्ट एवं सुश्रुप्ति अवस्था में कुछ रमण कुछ चरण पुण्य पाप दर्शन ये सब अवस्था में ये नहीं होगा तो अर्थात स्वप्न अवस्था में ये सब जान करके फिर सुसुप्ति में चला जाता है स रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा पुण्यम च पापम च ये संप्रसाद में नहीं है अर्थात ये स्वप्न अवस्था में किया था करके गया फिर सुसुप्ति में फिर सुसुप्ति से वापस आ जाएगा कहते प्रति ओनि प्रतिन्यायम आद्रवती स्वप्नताय जैसे स्वप्न शुपन से सुसुप्ति में गया था फिर सुसुप्ति से स्वप्न में आ जाएगा तो स्वप्न में आ जाएगा प्रतिवनी प्रति जिस योनिम फिर आगे स्वप्नों से जागृत में भी आ जाएगा कहते किसी शरीर में आएगा करें प्रति ओनिम जहां से गया था वहीं हो आएगा नहीं तो सोने का समय मनुष्य था और उठने का समय कुछ अन्य हो गया कहते ऐसा नहीं प्रति ओनिम अर्थात प्रत्येक प्रति प्रति योनिम योनिम था शरीर है। तो जिस शरीर से गया था उसी शरीर में फिर आ जाएगा प्रति न्याय जैसे गया था ऐसे आ जाएगा तो जागृत से जैसे ऐसा नहीं कि सर्वदा जागृत से स्वप्न होकर के सुषु जाएगा इसमें कोई निश्चित नहीं है तो अर्थात तो वापस आयेगा ये कहते हैं और स यतकिंचित तत्र पश्यति स्वप्न अवस्था में जो देखता है तो जागृत में आकर के फिर वही मानता है कि तो मैं तो स्वप्न में तो मैं इंद्र तो अभी तो मैं इंद्र ही हूं क्योंकि मानते रहो इंद्र तो हो किन्तु पेट में जो भूख लगेगा फिर कटोरा लेकर जाना पड़ेगा तो कहते हैं कि स यथ किंचित तत्व था स्वप्न अवस्था में पश्यती अनन्वागत स्त नवती वो सब स्वप्न अवस्था में जो देखा वो सब उसका अनुगत हुए पीछे पीछे आ जाएंगे अनन्वागत स्त नगवती ये प्रमाण है कि असंभव ही एयम पुरुष कहीं गए थे कहते हैं भंडारा रखने के लिए आने का समय में हाथ में नहीं ला पाए कंधे पे ला तो अनुआगत हुआ ना अनुआगत हुआ अनुआगत हुआ, अन्वागता हुआ। किंतु गया था भोजन कर लिया फिर कहा ठीक है हो गया आज के लिए हो गया तो इसको कहते अन्य खाली पेट में डाल दिया तो इसी प्रकार की ये प्रमाण है कि ये पुरुष असंग है क्योंकि एक अवस्था में दूसरे अवस्था में दूसरे अवस्था को जो जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता तो व्यक्ति अर्थात तो वो जो व्यक्ति वो केवल गया साथ में कुछ नहीं गया तथा तो केवल आत्मा तत्व तो ही विद्यमान रहा बाकी ये सब अवस्था साथ में नहीं जाते प्रे धारण का चार तीन पंद्रह है ये मित्र वहाँ वही मत्स्य दृष्टान मत्स्य दृष्टांत थोड़ा आगे है चार तीन बाईस उसी आसपास में है उसी प्रकरण में तो मत्स्य दृष्टान्त अर्थात वहाँ कहा जाते है यथा महामत्स्य वे कुल संचरण तो स्वप्न और जागरण ये दोनों ये जो जीव है ये स्वप्न और जागरण यह लोक परलोक ये ऐसे ही चलता है जैसे एक महामत्स्य अर्थात तो एक तीर से दूसरे तीरों को जाता है छोटा होगा तो प्रवाह में बह जाएगा इसलिए छोटे छोटे जो होंगे वो किनारे रहेंगे किंतु बड़े जो मछली होंगे वो बिल्कुल एकदम सीधा ही चलेंगे उनका सामर्थ्य होता है इसी प्रकार के जीव ये चलता रहता है एक से दूसरा चलता रहता है वहां तात्पर्य दिखाते हैं कि वो ये सबके साथ उसका संबंध नहीं है नहीं तो असंगो ही अयम पुरुष है देहस्तु तामस देह ये हो गया आत्मा का स्वरूप दिखा दिया देहस्तु तामसः तो ये देह में जितना अधिक ये तादाद में होता है तामसिकता उतना होता है तामसिकता होने से क्या सब होता है तो एक दिन मतलब मनो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रहेगा राजसिक में भी थोड़ा नियंत्रण कम रहेगा किन्तु तो राजसिक में बल रहेगा कि लगे रहना तामसी क्या होगा तो मन में कोई नियंत्रण नहीं है जिस दिन थोड़ा सात्विकता आएगा एकदम लंबा रूटीन बनाएगा तो फिर तीन दिन के बाद फिर तामस वो सब रूटीन कथा सब गंगा जी में गए ये बार बार ऐसे होगा तो ये सब तामसिकता तो शरीर में बहुत ज्यादा तादात्म्य होने से वो कभी एक रूटीन में चल नहीं पायेंगे कहीं जायेंगे कहेंगे एक महीना दो महीना एकदम वहाँ का जैसे कहेंगे दिनचर्या एकदम मानेंगे तो कहेंगे लोग आएंगे जो, जो ज्ञानी के समय में आते हैं कहेंगे तो यहाँ का दिनचर्या बिल्कुल यहाँ अगर रहने का हो जाए तो एकदम जीवन कितना अच्छा हो जाएगा तो बोले यहाँ रहने नहीं पाओगे एक महीना तो टिक जाते हैं किंतु अगर तीन महीना रहेंगे फिर नेवला का पूंछ में जो ईटा बांधा जाता है ना जैसे पूंछ में दर्द करेगा सब आग जाएंगे तो इसलिए एक महीना ठीक है बाकी साल भर इसका स्मरण करते रहिए कि ऐसे ऐसे जीना है तामसिक होने से एक रूटीन का ये नहीं कर पाएंगे फिर उनके लिए क्या करना है कहते हैं आप सबसे ज्यादा तामसिक अवस्था में जितना कर पाते हैं जब एकदम तामसिक हो गया उस अवस्था में जितना कर पाते हैं उसमें कुछ 10 परसेंट अधिक रूटीन बनाइए तो नहीं कि एकदम जहाँ सर्टिंग है वहां का रूटीन हम लगा देंगे कुछ नहीं कर पाएंगे सब फेल हो जाएगा तो दस अधिक रूटीन लगाए तो फिर धीरे धीरे चले और दूसरा है कि उंगली पकड़ करके चलना है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है हम लोग यहाँ रहते हैं इसलिए क्या ना उंगली पकड़े हैं देखते हैं ना तो देखते है जितने वो ऐसा करते हैं हमको करना पड़ेगा तो यही कहते हैं उंगली पकड़ना है यहाँ उंगली पकड़ना था चक्षू के माध्यम से देखता है जो बहुत तामसिक हो जाएगा उसको तो आंख बंद करके चलता उसको देखना नहीं अलग बात है अर्थात ये सब तो मतलब इसलिए कहा जाता है कि बहुत नजदीक रह करके चलना है नजदीक अर्थात यहाँ हम लोग सब एक दूसरे को देखते हैं जानते हैं कि नहीं ऐसे चलना है ऐसे चलना है ऐसे चलना है इसलिए महाराज जी एक बार कहते हैं हम जी जीव जीवन में जितना भी साधन कर पाएंगे किसी श्रोत्रीय और ब्रह्म का साक्षात् शरण में रहे साक्षात शरण अर्थात हम उनको देखते हैं वो उनको देखते है ऐसा नहीं वो देखेंगे तो चक्षु है तो देखेंगे आज्ञा पालन करना यही वास्तविक शरण होता है आज्ञा पालन नहीं करेंगे वो देखेंगे आप आएंगे पूछेंगे वो उत्तर तो भी ऐसे दे देंगे किंतु तो जानते हैं कि इसे होने वाला नहीं है आज्ञा पालन नहीं करता तो आज्ञा पालन करना यही सरण वास्तविक देहस्तु तामसम अर्थात घटाधिवत प्रकाश जड़ तो देह देह जड़ है प्रकाश्य है आत्मा प्रकाशक है तो ये दोनों में तय रईकम इत्यादि पूर्ववत ये दूसरा विलक्षण दिखाए जैसे कह रहे हैं दस परसेंट आप थोड़ा बनाओ है हाँ। उसमें कौन सा अर्ली जागना या पूजा करना हमको है? देखना है कि कहा हमको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और कहा इतना कठिनाई नहीं है जहाँ कम कठिनाई है उसी को पहले लें हाँ। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बार बार हार जाएगा उसका मनोबल बढ़ेगा ना और घट जाएगा इसलिए पहले बड़ा बड़ा चीज ना लें छोटा छोटा चीज लेंगे जैसे कहा गया कि सुबह उठे हम मंदिर में आ गए तो कहेंगे और ठीक है ये हमारा चलता है और क्या करेंगे तो कह ठीक है मंदिर से जाने का अथवा मतलब तो आने के समय में एक फूल हाथ में अथवा तो मंदिर से जब हम निकलते हैं तो फिर जाकर के एक फूल लेकर शिव जी को थोड़ा तो तो जल चढ़ाते जिसमें कि बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है ऐसे हम सुबह आते हैं समय नहीं होता है फूल लाने के लिए तो ठीक है पूरा हो गया आरती पूरा हो गया जाएंगे फूल ले आएंगे ले आकर के जल देंगे ये हम और एक तो जोड़ लें तो इसी प्रकार एकदम छोटा छोटा, छोटा चीज जो कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कठिनाई न हो इसको तो धीरे धीरे ऐसा जोड़ेंगे शुरुआत में बहुत नहीं लम्बा जोड़ लेंगे चार बजे अगर हम उठते हैं बहेंगे नहीं ले कम से कम तीन बजे उठेंगे ये नहीं होगा अर्थात इतने समय निद्रा देना है वो पहले उठ जाना है तो पांच मिनट पहले उठ जाना है ऐसे पंद्रह दिन करेंगे तो धीरे धीरे करना और मतलब जैसे ये तो हो गया है निश्चित रूप से कर पाएंगे और दूसरा एक छोटा लगा देंगे कल से हम तो गीता का दो स्लोक रोज पढ़ेंगे ये करेंगे दो स्लोक अथवा तो पांच लोग रोज पढ़ेंगे कोई रटेंगे नहीं तो कहें ठीक है पढ़ने के लिए भाई पांच मिनट लगेगा पांच लोग रोज पढ़ लेंगे तो इसी प्रकार के थोड़ा खड़ा और ये सब को पांच लोग रोज पढ़ेंगे उसके लिए कि समय भी निर्धारण करेंगे समय निर्धारण नहीं करेंगे तो ये दो दिन होगा तीसरा दिन नहीं होगा इस कर्म के बाद जैसे मंदिर से आए तो आए नाश्ता लिया करके रख देंगे रख करके पांच लोग पढ़ लेंगे फिर नाश्ता करेंगे तो इस प्रकार के अथवा नाश्ता कर लिए प्रथम कार्य होगा कि पांच लोग पढ़ लेंगे किसी के साथ अर्थात तो एकदम जोड़ देंगे जो क्रिया हम पहले से नित्य करते हैं ऐसा है कि क्रिया के साथ जोड़ेंगे और तो दोनों नित्यों को जोड़ देंगे <ride> दोनों मिलकर के डूब जाएंगे ऐसा नहीं एक नित्य क्रिया के साथ इसको जोड़ेंगे फिर, दिरे दिरे जो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं जो पहाड़ चढ़ना ये कठिन होता है धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है गिरने के लिए कठिन है मरी जाएगा किन्तु गिरेगा तो तीव्र गिर जाएगा इन सब धीरे धीरे करना है ये बीस मोक उच्चारण करेंगे आत्मा प्रकाश काम सोचते तय प्रकाश अभी कह रहे हैं आप वही बात वही बात कहते हैं कहीं प्रकाश को कह दिए और कहीं सोम प्रकाश कह दिए तो बात वही कहते हैं असुचि कह दिए शरीर को मांस विकार और गय कह दिए तामस ये तो एक ही बात हो रहे हैं घटादी प्रकाशित घटादि प्रकाश जो है ना जड़ घटादि का प्रकाश्य है मतलब घटादि प्रकाश हो गया जड़ हो गया शरीर भी प्रकाश प्रकाश होता है घेय जाना जाता है जो जाना जाता है वो जड़ है अत्र सर्वत्र पौनरुपतिम न आशंक नियम यहाँ सर्वत्र पौनरुपय कैसे विग्रह कहेंगे पुनः तो, तो, तो हो गया पुनरुक्त हो गया पौनरुप्य कैसे हो गया तो पुनरुक्तर भाव इतनी पौनरुप्य तो यहाँ पुनरुक्ति कहते हैं पुनरुक्त नहीं कह कहकर पुनरुक्ति आ, पुनरुक्ति पुनरुक्तर भाव इति पौनरुक्तियम पुनरुक्ति अर्थात तो पुनर्वचन पुनर्कथन तो यहाँ बार बार वही कह रहे हैं कहते हैं इतने न आशंकनियम ऐसा शंका नहीं करना चाहिए तो क्यों कहते हैं ये तो आत्म विषय हुआ तो बाकी लौकिक विषय भी कहेंगे रोज इसको करना रोज थोड़ा आसन करना कहे तीन दिन करता है चौथा दिन फिर छूट जाता है नहीं कर पाता क्यों शरीर में इतना पीड़ा होता है और उठना ही इच्छा नहीं होता तो कहते चले गए यहाँ से पाठा अटेंड करके तो फिर जाकर घटिया में बैठी गए तो, तो अगर किस दिन हम नहीं कर पाए आसन उस दिन फिर ठीक बोले तो ठीक है चलो जाओ गंगा किनारे घूम लो थोड़ा अर्थात ये हम ऊंचा वाला नहीं कर पाए किन्तु नीचा वाला करो एकदम गिर नहीं जाना तो इस प्रकार के धीरे धीरे रहना है पौनरु तो अर्थात बार बार कहा जाता है क्यों हमारा बुद्धि में बैठता नहीं वही बात बार बार कहेंगे कितने बार कहने से हमारा बुद्धि में बैठता है ये हमारा तामसिकता का सूचक है एक बार कह दिए ग्रहण हो गया यानी कि इसमें तामसिकता कम है और वही चीज दस बार कहेंगे बीस बार कहेंगे तो ही नहीं होता है ना? बहुत तामसिकता सुबह मंदिर में आ जाना जिसको तीस बार कहने पर भी नहीं होगा कितना तामसिकता है जाने के ऐसा आत्म क्यों बार बार कहते है कहते हैं आत्मनो अलौकिक अत्यंत दुर्बोधत्वाद बहुधा वैलक्षण्यम प्रदर्श्यते परम कारुणिक्रीमद आचार्य आत्मनो अलौकिक आत्मनो क्या विभक्ति हो गया ऋष्टी अलौकि षष्टी तो हटा देंगे तो, आग़ा। आग़ा। तो, तो, तो आत्मा अलौकिक अभी आत्मनो अलौकिक तो यहाँ क्या क्या सूत्र सब लग गया पहले तो अलग अलग कर दिए क्या क्या है आत्मान अलौकिक्वे न अभी प्रथम में क्या सूत्र लगेगा हसीचल लग जाएगा में ह नहीं वही वो अलौकिक अच्छा पहले हमको ये बताए आत्मन ये विसर्ग की सूत्र से होगा आत्मन अलौकिक न ये आत्मनह में तो ये आत्मनश हो गया आत्मनश सकार को विसर्ग की सूत्र से हुआ ससुर स्वरूप ससुर विसर्ग होता है होगा रहेगा नहीं होगा रहे तो आत्मानस सकार रहा पर अलौकिक नही है है है और पर में खर है ना तो कोई भी नहीं है तो फिर आत्मान होगा हो नहीं हो पाएगा ठीक है आत्मानस होगा ठीक है अभी आत्मनस आगे अलोकिक न अभी आगे क्या सूत्र अब नहीं होगा अभी आगे क्या सूत्र लगेगा अभी आत्मनसा सूत्र कहेंगे आगे अतुर रबुड़। आगे आधुण आधु। कैसे हो जाए आद गुण आगे इतने सूत्र यहाँ लगे ये जो पाठ चलेगा आत्मनो वो अलौकिक न आपका बुद्धि में ये सब चलना चाहिए ससुर ससुर रू हो गया फिर रूप अतरता से इतने सूत्र यहाँ लगे, ये यह अगर दिखने लगेगा जानेंगे कि हम व्याकरण हो रहा है तो इसलिए कहते तो ना पहले एक साल तो बुद्धि को इसी में लगाना है अब वेदांत तो समझना एक साल के बाद समझेंगे और नहीं तो अगर हम इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे तो सारा जीवन क्या नंदर फेंकेगा और हमको खाना पड़ेगा यही सारा जीवन होगा इसलिए स्वयं वृक्ष चढ़ने का सामर्थ्य मतलब लाना चाहिए नहीं तो बंदर क्या फेंकेगा कभी तो कीड़ा वाला फेंकेगा अच्छा वाला फेंकेगा तो स्वयं का सामर्थ्य होना चाहिए आत्मनो नो अलौकिक अत्यंत दुर्बोधत्वात् आत्मा अलौकिक है अलौकिक अर्थात समस्त कैसे नलौकिक ना ना लौकिक अर्थात लोके प्रसिद्ध है लौकिक आत्मा लोक में कोई प्रसिद्ध नहीं है कल एक व्यक्ति पूछे की हमको आत्मा का ज्ञान कैसा होगा ऐसा थोड़ा और बात हुआ तो फिर वो समझ नहीं रहे हिंदी तो इसलिए बीच में और एक ट्रांसलेटर थे तो वो फिर कहे बोला कि आपको ऐसा ऐसा साधना करना पड़ेगा ट्रांसलेटर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है तो समय भी नहीं है और इसमें आत्मा का अनुभव भी होना चाहिए ये कैसी बात होगा भाई तो समय भी नहीं है और आत्मा का अनुभव भी चाहिए तो जो लोग पूरे समय दे करके लगे हैं उनके द्वारा कठिन हो रहा है और जिनके पास समय नहीं है अब समय जिसमें लगाए हैं वही मिलेगा ना आत्मा मिल जाएंगे कलो की कत्वे लोग में प्रसिद्ध नहीं अत्यंत दुर्बोधत्वात है अत्यंत दुर्बोधत् बहुधा वैलक्षण्यम प्रदर्श्य बहुधा बहु बहुप्रकार वैलक्षण्यम दिखाया जाता है किसका किसका वैलक्षण्य दिखाया जाता है आत्मा, आत्मा किसके द्वारा कहते हैं परम तो परम तो समाज कैसे कहेंगे परमशिकम श्रीमद् आचार्य समान अर्थ में बहुवचन कहते है करुणा वाला करुणा से अस्त कारुणिक थेगा तो कारुणिक तब तो नहीं होगा ठन हो जाएगा करू ना अच्छा इसको बृह आदि में मान करके ठन कर सकते हैं बृह आदि में सूत्र आता है तो हैदिवन हो जाने से कार निकल हो जाएगी न ठन होने से आदि नहीं होगी तो इसलिए ठय तो ठप कुछ लाना होगा आचार्य श्रीमद आचार्य किसको कह रहे हैं भाष्य कर रहे हैं ये टिका का भाष्यकार कह रहे हैं आत्मात्यो हि देहो आत्मात सदूपो देहोन नितो हिशय देहोन संक्यं प्रपश्योक्यं प्रश्यम ज्ञान मत पेम ज्ञान मत आमा हि सदे आत्मात्य सद्रूप अत्य आत्मा हो गया सद्रूप देह भी सद्रूप दे हो जाएगा नहीं हुआ तो असद्रूप असन्मय तय राइक्यम प्रपश्यती अतः परम कि जैसा है ऐसा हो जाएगा आत्मा ही आत्मा नित्य है सदरूप सदरूपं रूपम यश तो सदरूपं सद उसका रूप रूप अर्थात स्वरूप सतस्वरूप ही है हर दे अन्य असन्मय असन्मय अर्थात असत प्रचुर यहाँ असत का अर्थ बंध्यापुत्र नहीं है असत का अर्थ मिथ्या असत मिथ्या में भी व्यवहार होता है और बंध्यापुत्र में भी व्यवहार हो जाता है यहाँ असमय अर्थात मिथ्या मिथ्या जो है वो सत्य नहीं है असत भी नहीं है तो सत जो मिथ्या है पर्वत मिथ्या है वो सत क्यों नहीं है सत चेत न ना तो है तो उसका बाध नहीं होना चाहिए पर्वत बाद हो जाता है मतलब अभी है और हो सकता है कि कई लाखों साल पहले नहीं था कोई हो सकता है करोड़ों वर्षों के बाद नहीं रहेगा ये जाए। हो, हो जाएगा सत चेत न बाध्य तो पर्वत बाध्य तो ज्ञान हो से बाध हो जाएगा सुसुप्त काल में बाध हो गया तो सचेत न बाध्यता और न नतीयतः असत है बंध्या पुत्र प्रतीत ही नहीं होना चाहिए तो पर्वत सत नहीं है क्योंकि बाद हो जाता है और पर्वत असत नहीं है क्योंकि प्रतीति हो रही है तो जिसकी प्रतीति हो रही है दिख रहा है और बाद भी हो जाएगा तो वो सद होगा या असत होगा दोनों नहीं होगा इसलिए कहते हैं सद असत विलक्षण सद असत इसको मिथ्या कहते हैं मिथ्या का लक्षण ये है तो, आत्मा हो गया सदरूप देह हो गया मित्र रूप में आत्मा नित्य ध्वंसोगी देखिए यहाँ दे दिए पदकृत्य का वा आत्मा नित्य नित्य का लक्षण हो गया ध्वंस अप्रतियोगी नित्य का लक्षण जो पदकृत्य में दिया है क्या है ध्वंस भिन्न सती ध्वंस अवियो ये हो जाएगा नित्य ध्वंस अभी पूरा जगत को हम तीन भाग से बांट सकते हैं जैसे कहेंगे कि एक लंबा लाइन खींच देंगे और उसको तीन भाग कर देंगे ये जो बीच वाला हो गया कार्य कार्य होने से पहले कार्य था नहीं, नहीं था अभाव था वो जो कार्य का अभाव वो कौन सा अभाव था प्राग, वगा। प्राग वगा। तो पहले प्राग्भाव था बीच में कार्य आ गया आगे फिर कार्य नहीं रहेगा वो कार्यो का अभाव हो जाएगा कौन सा ध्वंस हो जाएगा तभी जगत तीन भाग से बंट गया एक प्राग भाव एक कार्य और एक ध्वंस तो ये तीन को छोड़कर के जो जगत नहीं है नया एक लोग तो जगत के अंदर में लेंगे और एक हो गया नित्य तो नित्य का जैसे यहाँ जो प्राग भाव कार्य और ध्वंस इनका लाइन तीन भाग हो गया इसी प्रकार की जो नित्य होगा उसका भी कोई प्रागभाव और ध्वंस रहेगा क्या नहीं रहेगा इसलिए वो जो लाइन होगा उसका तो दोनों पार्श्व में अर्थात तीर रहेगा अर्थात वो तो जो प्रागभाव होता है वो उसका गति कब तक है मन आदि तक अर्थात वो जो नीचे वाला लाइन जिसको आप तीन भाग कर रहे हैं उसका प्राग के दिशा तो, में तीर रहेगा अर्थात वो अनादि तो गया ऐसे ध्वंसा का दिशा में भी वो तीर रहेगा और जो नित्य रहेगा उसका कौन सा पार्श्व में तीर रहेगा जो नित्य वाला लाइन रहेगा उसका आरम्भ वाला में तीर रहेगा ना अंत वाला में तीर रहेगा दोनों वाला में उसका तीर रहेगा जो नित्य होगा उसका प्राग भाव है वो अनादि है तो उस दिशा में भी तीर रहेगा और उसका ध्वस कभी हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो उसका अंत तो आ जाएगा तो अंत तो का दिशा में भी तीर रहेगा अर्थात नित्य का जो लाइन खींचेंगे उसका तो दोनों पार्सो में तीर रह जाएगा और जो नीचे वाला लाइन उसका दोनों पार्सो में तीर रहेगा किंतु कितने भाग हो जाएगा तीन भाग हो जाएगा अभी हम लक्षण करेंगे वो नित्य का तो नित्य का अभी आदि रहा अंत रहा दोनों नहीं रहा उसका प्रागभाव भी, भी नहीं रहेगा उसका प्रध्वंस भी नहीं रहेगा अभी हम लक्षण उसका कर रहे हैं, ठीक है अभी ध्वंस किसका होगा कार्यो का ध्वंस होगा होगा, प्रागभाव हो प्राग का ध्वंस होगा प्रागभाव का ध्वंस होगा कब हो जाएगा जिस समय में कार्य उत्पन्न होगा प्रागभाव का ध्वंस तो ध्वंस किसका किसका हुआ कार्य का अभी ध्वस प्रतिय। का प्रतियोगी प्रतियोगी किसको कहेंगे यश दौन्णथा, ध्वंस प्रतियोगी अभी ध्वंस का प्रतियोगी कितने हो गए दो, दो कौन कौन हो गया और कार्य ये हो गया ध्वंस प्रतियोगी और जिसका ध्वंस नहीं होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा ना अप्रतियोगी होगा अप्रतियोगी अभी ध्वस किसका नहीं होगा प्राग का ध्वस होगा हो जाएगा कार्य का ध्वंस होगा ध्वस का ध्वंस होगा न्याय के मत में नहीं होगा तो इसलिए ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी होगा ना और प्रतियोगी होगा और प्रतियोगी हो जाएगा और जो नित्य है उसका ध्वंस होगा तो वो भी ध्वंस का अप्रतियोगी अभी ध्वंस का अप्रतियोगी कौन कौन हुए नित्य ये दोनों ध्वंस का अप्रतियोगी हो गया तो नित्य भी ध्वंस का अप्रतियोगी और ध्वंस भी ध्वस का अप्रतियोगी हुआ हम लक्षण किसका कर रहे थे नित्य का गया और किधर क्या दोष हो गया अतिव्यापति हो गया अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्व तो अभी अतिव्याप्ति हो गया नित्य का लक्षण ध्वंस में इसलिए ध्वंस को हटाना है तो क्या विशेषण दे देंगे ध्वंस भिन्न सती तो ध्वस भिन्न सती ध्वंस और प्रति ये नित्य का लक्षण हो जाएगा इसी प्रकार के प्रागभाव कार्य का प्राग भाव होगा ध्वंस का भी प्राग भाव होगा ऐसा कोई काल है जब ध्वंस नहीं है किस समय में धूम से नहीं है और जो प्राग भाव है हाँ। तो वो दोनों समय में धूम से नहीं है तभी प्राग भाव किसका किसका हुआ कार्य का और तो प्राग भाव का प्रतियोगी कौन कौन हो जाएंगे? कार्य धूम से क्योंकि यश प्राग भाव सतियोगी तो कश्य प्राग भाव कार्य से प्राग भाव भवती का प्रतियोगी हो जाएंगे कार्य और ध्वंस प्राग भाव का प्राग भाव होगा क्यों नहीं होगा अनादिंग तो इसलिए प्राग भाव का अप्रतियोगी कहने से प्राग भाव होगा और नित्य भी होगा तो प्राग भाव अप्रतियोगी तुम कहेंगे तो लक्षण प्राग में भी जाएगा नित्य में जाएगा हम लक्षण कर रहे हैं नित्य का इसलिए प्राग भाव का निराकरण करना है तो क्या विशेषण दे देंगे प्राग भाव सति प्रागभाव अप्रतियोगी तुम ये लक्षण कर देंगे और तीसरा लक्षण वहां कहते हैं प्राग ध्वंस का अप्रतियोगी ले लीजिये ध्वंस का अप्रतियोगी कौन कौन हुए थे ध्वंस और नित्य ध्वंस नित्य ये दोनों का बीच में प्राग भाव किसका होता है ध्वंस का तो हम कह देंगे प्राग भाव का अप्रतियोगी ध्वंस तो प्राग भाव का प्रतियोगी है वो कट जाएगा तो हम कहेंगे प्राग भाव अप्रतियोगित्व सती ध्वंस अप्रतियोगित्व ये तीसरा लक्ष्य भी हो जाएगा इसको थोड़ा घटा करके कागज में लिख करके आप कर तो तो, लोग अभ्यास कर लीजिए अच्छा आत्मा नित्य ध्वंस अप्रतियोगी तो ध्वंस अप्रतियोगी तो क्योंकि जो न्यायिक लोग ध्वंसो को अनंत मानते हैं इसलिए उनको ध्वंसो भिन्न स्थिति देना पड़ता है वेदांति लोग कहते हैं ध्वंसो अनंत तो नहीं है ध्वंसों का हो जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि घट ध्वंस हो गया क्या आ गया कपाल जो कपाला ध्वंस हो जाएगा तो ये भी अर्थात ध्वंस का भी नाश हो जाएगा तभी अभी न्यायिक लोग कहेंगे ध्वंस का अगर ध्वंस हो जाएगा फिर घटा आ जाएगा ध्वंसों का ध्वंस होने से घटा आ जाएगा तो वेदांति पूछेंगे जिस समय घट का ध्वंस हुआ उस समय क्यों घट नहीं आया फिर तो कहेंगे नहीं नहीं ध्वंस हो गया ना ध्वंस जब रहेगा तो घटो आ नहीं पाएगा क्योंकि ध्वंस घट का विरोधी है इसलिए ध्वंस होने से घट नहीं आ पाएगा वैधांतिक बिल्कुल ठीक कहते हैं ध्वंस का जो ध्वंस है वो भी कार्य का विरोधी है तो जब घट ध्वंस हो गया कपाल कपाल का ध्वंस होकर कपालिका आ गया ये जो कपालिका में घट ध्वंस का ध्वंस रहा ये भी घट का विरोधी है तो फिर घटो आ जाएगा ज्ञान नहीं आएगा समाधान हो गया अर्थात वेदांति का कहना है कि केवल आत्मा ब्रह्म को छोड़कर के बाकी कोई अनंत तो नहीं होंगे बाकी सब नाश हो जाएंगे ना पट नहीं आया तो वो पट कहाँ आया अभी दूसरे पट आया जितने अर्थात जितने तंतु से पट बना था अभी एक तंतु भी चला गया वो पटो नहीं रहा अभी भिन्न हो गया ये पटो को कौन बनाया कहते ईश्वर बनाया मैं एक लोग इसे ईश्वर सिद्ध करते हैं अच्छा देखें तत्र हेतु आत्मा नित्य ध्वंस अप्रतियोगी क्यों कहते हैं ही यश सदरूप सदरूप सद हो गया त्रिकालाध्य अबाध्य स्वरूप ये भी बहुब्री है अबाध्यम स्वरूपम यश्य जैसे सदरूप में बहुब्री था सद का अर्थ अबाध्य कह दिए त्रिकालाध्य सत्य देहस्तु ध्वंस प्रतियोगी अनित्य का लक्षण क्या है ध्वंस अतियोगी ध्वंस प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगी कहेंगे इतना कहेंगे तो जो ध्वंसों का प्रतियोगी होगा तभी ध्वंसो ध्वंसों का प्रतियोगी होगा क्या नहीं होगा फिर ध्वंस और अनित्य नहीं हो पाए प्रागवा तो फिर क्या लक्षण करेंगे ध्वंस प्रतियोगी प्रागव प्रतियोगी तो जिसका ध्वंस भी हो और प्रागव भी हो तो कार्य ही केवल अनित्य होगा ग प्राग का प्रागभाव है अगर दोनों लक्षण कहेंगे तो प्राग अनित्य नहीं होगा दोनों लक्षण कहेंगे ध्वंस भी अनित्य नहीं होगा इसलिए प्राग भाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व व दोनों में से कोई एक हो वो अनित्य हो जाएगा अच्छा अत्र हेतु ही यशमा असन्मयो असन्मयो अर्थात अनित्य अनित्य का लक्षण हो गया ध्वंस प्रतियोगित्व वा तो, दोनों में से तो न, दिकारी दिकारी से कोई एक है होने ध योग्य बाध हो जाए यस्मद आत्मेहर वैलक्षण्यम तस्व्यदर्शन कवल यस्मा प्रकार अन प्रकारे आत्म देहर अत्यंत तो विलक्षण आत्मा और देह ये दोनों का बीच में अत्यंत तो विलक्षणता है तस्मा तो अत्यंत तो विलक्षणता होने पर भी और तो ऐक्य दर्शनम देह में अत्यधिक करना मैं देह हूँ केवलम अज्ञानम ये तो केवल अज्ञान ही है ये श्लोक उच्चारण करेंगे देहो तयोरेक्यं प्रपशंती पर गुणमत गुणमिज गुणमुदच्य से ओम सेवाशिष्य ओं शांतिशातिशा शंक शंकर्य शव विचार्यूत्र भाष्यों वे भगवत